महाभारत शांति पर्व पंच त्रिशदिकत तमोध्याय मर्यादा का पालन करने कराने वाले कायब कायव्यनामक दस्यु की सद्गति का वर्णन विषमुवाच अुदातीमतिहास पुरातन यथा दस्यु सर्याद प्रेत्य भाव नश्यति जी कहते हैं युधिठि जो दस्यो अर्थात डाकू मर्यादा का पालन करता है वह मरने के बाद दुर्गति में नहीं पड़ता इस विषय में विद्वान पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं प्रहृता धर्मम ब्रह्मण्यो गुरुपूजक निषाद्याम क्षत्रिया जो नामने द्थ। नाम से प्रसिद्ध एक निषाद पुत्र ने दस्यु होने पर भी सिद्धि प्राप्त कर ली थी वह प्रहार कुशल सूरवीर बुद्धिमान शास्त्रज्ञ क्रूरता रहित आश्रम वासियों के धर्म की रक्षा करने वाला ब्राह्मण भक्त और गुरु पूजक था वह क्षत्रिय पिता से एक निषाद जाति की स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था अतः क्षत्रिय धर्म का निरंतर पालन करता था अरण्य साय पुर्वा प्रकोपिता काजिब्य प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल के समय वन में जाकर मृगों की टोलियों को उत्तेजित कर देता था वह मृगों के विभिन्न जातियों के स्वभाव से परिचित तथा उन्हें काबू में करने की कला को जानने वाला था विषादों में वह सबसे निषादों में वह सबसे निपुण था सर्वकान पारियात्र धर्मज्ञ सर्वभूता अमोघे सुर दृढ़ायुध उसे वन के सम्पूर्ण प्रदेशों का ज्ञान था वह सदा पारियात्र पर्वत पर विचरने वाला तथा समस्त प्राणियों के धर्मों का ज्ञाता था उसका बाण लक्ष्य भेदने में अचूक था उसके सारे अस्त्र शस्त्र अयन एक सताम सेना एक एव जिगृाबंध बधिरो महारंडे पूजयत वह सैकड़ों मनुष्यों की सेना को अकेले ही जीत लेता था और उस महान वन में रहकर अपने अंधे और बहरे माता पिता की सेवा पूजा किया करता था मधुमांसैर्मूल फल फल अन्नचावर सत्त्य भोजया मास वह निषाद मधुमांस फल मूल तथा नाना प्रकार के अन्नों द्वारा माता पिता को सत्कार पूर्वक भोजन कराता था तथा दूसरे-दूसरे माननीय की भी सेवा पूजा किया करता था। ब्राह्मणा परिपूज अप्र गाज वने वह वन में रहने वाले वानप्रस्थ और सन्यासी ब्राह्मणों की पूजा करता और प्रतिदिन उनके घर में जाकर उनके लिए अन्न आदि वस्तुएं पहुंचा देता था ये स्मान न प्रतिगृति दस्यो भोजन शेहेशल एवं गति जो लोग लुटेरे के घर का भोजन होने की आशंका से उसके हाथ से अन्न नहीं ग्रहण करते थे उनके घरों में वह बड़े सवेरे ही अन्न और फल मूल आदि भोजन सामग्री रख जाता था बहून च सहस्त्राणी ग्रामी ते निर्मर्यादान दस्यू वर्तिनाम् एक दिन मर्यादा का अतिक्रमण और भातिभा के क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले कई हजार डाकुओं ने उससे अपना सरदार बनने के लिए प्रार्थना की दस्योचुहो मुहूर्त देश कालज्ञ प्राज शूरो भवनों मुख्य सर्वे सर्वेश सम्म डाकू बोले तुम देश काल और मूर्त के ज्ञाता विद्वान शूरवीर और दृढ़ प्रतिज्ञ हो इसलिए हम सब लोगों की सम्मति से तुम हमारे सरदार हो जाओ यथा यथा वक्ष से न कर श्या्या्या्या्या्या्या्या्या्यामस्था तथा पालिया यथा न्याय यथा माता यथा पिता तुम हमें जैसी जैसी आज्ञा दोगे वैसा ही वैसा हम करेंगे तुम तो माता पिता के समान हमारी यथोचित रीति से रक्षा करो का उच मधिस्तम श्रियु मिशुम शिशुमां तपस्वीनम नुध्यम हंत न च्राह्या बलाश्रिय कायब्य ने कहा प्रिय बंधुओं तुम कभी स्त्री डरपोक बालक और तपस्वियों की हत्या न करना जो तुमसे युद्ध न कर रहा हो उसका भी वध न करना स्त्रियों को कभी बलपूर्वक न पकड़ना सर्वथा स्त्री न हतव्या सर्वसत्व सुखे न चेन नित्यम तो ब्राह्मणे स्वस्थ योद्यम च तुम में से कोई भी सभी प्राणियों के स्त्री वर्ग की किसी तरह भी हत्या न करे ब्राह्मणों के हित का सदा ध्यान रखना आवश्यकता हो तो उनकी रक्षा के लिए युद्ध भी करना यत्र देवास्य पूजंत यथा खेत की फसल न उखाड़ लाना विवाह आदि उत्सवों में विघ्न न डालना जहाँ देवता पितर और अतिथियों की पूजा होती हो वहाँ कोई उपद्रव न खड़ा करना सर्वभूते स्विच वही ब्राह्मण मोक्ष महती कार्याम समस्त प्राणियों में ब्राह्मण विशेष रूप से डाकुओं के हाथ से छुटकारा पाने का अधिकारी है अपना सर्वस्व लगाकर भी तुम्हें उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए यस्य तेम संप्रुष्टा मंत्रियंत्र पराभव न तस् त्रिशुलोके शुत्राता भवतिक देखो ब्राह्मण लोग कुपित होकर जिसके पराभव का चिंतन करने लगते हैं उसका तीनों लोकों में कोई रक्षक नहीं होता यो ब्राह्मणा परीवदे विनाशम चापि रोचय सूर्योदय इव ध््हांते ध्रुवं तस्रा जो ब्राह्मणों की निंदा करता है और उनका विनाश चाहता है उसका जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है उसी प्रकार अवश्य ही पतन हो जाता है फल ये ये नो तेना तुम लोग यहीं बैठे बैठे लुटेरेपन का जो फल है उसे पाने की अभिलाषा रखो जो जो व्यापारी हमें स्वेच्छा से धन नहीं देंगे उन्हें उन्हीं पर तुम दल बांधकर आक्रमण करोगे शिष्ट्यथम विहतो दंडो नर्थम ये चिष्टान प्रबाधन ते दंडस्त स्मृत दंड का विधान दुष्टों के दमन के लिए है अपना धन बढ़ाने के लिए नहीं जो शिष्ट पुरुषों को सताते हैं उनका वध ही उनके लिए दंड माना गया है ये च राष्ट्रोपरोधे नृद्धि कुरंती केदव तेनु मारियंत जो लोग राष्ट्र को हानि पहुंचाकर अपने उन्नति के लिए प्रयत्न करते हैं वे मुर्दों में पड़े हुए कीड़ों के समान उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं ये पुनर्धर्म शास्त्रेण्य दस्य वह अपित दस्य वो भूत सिम अवापयु जो दस्यु जाति में उत्पन्न होकर भी धर्मशास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं वे लुटेरे होने पर भी शीघ्र स्वीकार हो तो मैं तुम्हारा सरदार बन वृद्धि चले भिरे सर्वे पापी चाप्य पारन विष्णी कहते राजन यह सुनकर उन दसुओं ने काव्य की सारी आज्ञा मान ली और सदा उसका अनुसरण किया इससे उन सभी की उन्नति हुई और वे पाप कर्मों से हट गए काव्य ने उस पुण्य कर्म से बड़ी भारी सिद्धि प्राप्त कर ली क्योंकि उसने साधु पुरुषों का कल्याण करते हुए डाकुओं को पाप से बचा लिया था इदम कायव्यचरित्यमुचित नारण्येभ्यो भूतेभ्यो भय प्राप्नोति किंचन जो, जो प्रतिदिन कायव्य के इस चरित्र का चिंतन करता है उसे वनवासी प्राणियों से किंचन मात्र भी भय नहीं प्राप्त होता न भयम तस्य सर्वे से भारत न सतो विद्यते राज सा झरण डे सो गोपित भारत उसे संपूर्ण भूतों से भी भय नहीं होता राजन किसी दुष्टात्मा से भी उसको डर नहीं लगता वह तो वन का अधिपति हो जाता है यदि श्री महाभारती शांति पर्वि आपद धर्म परवड़ी कायव्य चरित्र पंच त्रिशिक शतमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में कायव्य का चरित्र विषय 135वां अध्याय पूरा हुआ